चंचलता कम होती तो लंबी आयुष्य और संकल्प सामर्थ्य होता है योगी लोग भी शांत रहते हैं, तो उनका भी संकल्प सामर्थ्य रहता है उसी को आशीर्वाद दुआ बोलते समर्थ रामदास ने शिवाजी की पीठ ठोक दी बन गए राजाधि राज देवरा बाबा ने इंदिरा को और नेहरू को आशीर्वाद दिया प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हो गए राजगोपाल आचार्य स्कूल में थे उस स्कूल में स्वामी विवेकानंद गए बच्चों से सवाल पूछा <coughs> भगवान शिव भगवान राम भगवान कृष्ण उनके चित्र नीलवर्ण क्यों है तो सारे मास्टर सिर खुजलाने लगे विद्यार्थी भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे राजगोपालाचार्य जो बाद में सीएम बने मद्रास के वो विद्यार्थी था राजगोपाल उसने कहा शिव कृष्ण राम के नीलवर्ण है उसका मतलब है कि भगवान सर्वव्यापक है ये तो भगवान का अवतार की आकृति वास्तविक में जो भर भगवान है वो सर्वव्यापक है तो विवेकानंद खुश हुए कि सारे मास्टर हेडमास्टर और विद्यार्थी जो रहस्यमय उत्तर नहीं दे सके वो इस बच्चे ने दिया तो उसके और कसौटी करने के लिए बोले इसका क्या सबूत है कि सर्वव्यापक भगवान की सर्वव्यापकता दर्शाने के लिए नीला रंग दिखाया इसमें क्या सबूत है बोले आकाश व्यापक है तो नीला दिखता है समुद्र जहां साफ पानी है दूर वो नीला दिखता है व्यापक वस्तु नील नीलवर्ण की दिखती है वो आशीर्वाद से विद्यार्थी आगे चल के सीएम हो गए मद्रास के अकाल पड़ा रेड स्टोन लेक सूख गया टैंकर भरा भरा के काम चलाते थे, थे। आसपास के देहातों के कुएं भी बोर भी फैल हो गए राजगोपाल ने प्रजा को अपील किया बीच पे समुद्र तट पे सुबह चार से शाम को चार तक प्रार्थना का आयोजन हुआ आखिरी समय वो प्रार्थना करते करते शांत हो गए लोग सुबह के भूखे थे अपने अपने घर गए लेकिन रात को क्या देखते कि बरसात का माहौल हो गया है और तो बरसात ऐसी पड़ी ऐसी पड़ी कि सुबह होते होते रेड स्टोन लेक ओवरफ्लो फिर भी देन देंदा देने पवे तो लेंदा थक पवे इतना बरसा इतना बरसा के मद्रास की सड़कों पे नावें चलानी पड़ी तो जो शांत रहते हैं और रब को ईश्वर को मानते हैं उनकी दुआ में संकल्प में बल होता है एक सामान्य शांति होती है दूसरी स्वाभाविक शांति होती है ऊंचे योगी पुरुषों के। उन्हें बोलते हैं प्रशांत आत्मा प्रशांत आत्मा विगतम्बी ब्रह्मचारे व्रते स्थिता मना संयम मच्चितो युक्त आसित मत परा भगवान ने कहा गीता में ठीक तरह से शांत जैसे ब्रह्मचारी घूम फिर के गुरु के आश्रम में रहता है घूम फिर के परमात्मा में ही मन शांत हो वह प्रशांत जैसे बनिया घूम फिर के कमाई के तरफ ही झुकाव होता है वकील का घूम फिर के केस जीतने में अथवा पैसा कमाने में ही मन होता है ऐसे घूम फिर के परमात्मा शांति में जिनका मन लगा है वे प्रशांत पद को पाते है प्रशांत, प्रशांत प्रशांत प्रशांत ऐसा बढ़ जाए तो फिर उसमें सत्य संकल्प सामर्थ्य आ जाता सामर्थ्य का उपयोग ना करें उपभोग ना कर तो और पावरफुल प्रभावशाली सामर्थ्य आ जाता है जैसे समर्थ रामदास के दर्शन करने गए शिवाजी महाराज दोपहर हो गई थी शिवाजी मत्थर टेक के बोले अब निकल जाओ अरे जाएगा तो घोड़े पे जाते जाते शाम पड़ जाएगी भोजन बोले गुरुजी जी भोजन वहीं शाम को रात को कर लेंगे तो भूखे कैसे जाता है बोले गुरुजी मैं अकेला तो हूँ नहीं बहुत सारे मेरे अंगरक्षक और सैनिक अंग आदि है अरे बोले कोई बात नहीं सब खा लेंगे जाओ एक गुफा का जरा पत्थर हटाना उधर भोजन तैयार मिलेगा संकल्प क्या तो वो गर्मागर्म भोजन की सामग्री शिवा ने खाया शिवा के सैनिकों ने खाया अंगरक्षकों ने खाया दूसरे जो भी थे टहलवे भोजन खूटे नहीं और बड़ा स्वादिष्ट तो पूछा समर्थ रामदास से गुरुजी, इधर तो कोई साधन नहीं व्यवस्था नहीं इतना भिन्न भिन्न भिन व्यंजन कहाँ से आया अरे बोले क्या बड़ी बात है जाओ तुकार से पूछ लेना तो तुकार के पास आना जाना रहा एक दिन अपने काफले के साथ तुकार जी के दर्शन करने निकले देहू गांव तो तीन मील दूरी छावनी अपनी डाली घोड़ेसवार को भेजा के आज्ञा हो तुम दर्शन करने को आए तोकार ने कहा अब दोपहर हो गई है एक बज गया है दर्शन करने कब आएंगे कब खाएंगे जहाँ पड़ाव डाला है वहीं रहो और ये बता दो कि कितने आदमी बना बनाया तैयार भोजन कर लेंगे और कितने आदमी स्वयं पाकी भी होते थे अपने हाथ से बना के खाते हैं घोड़े कितने हैं हाथी कितने हैं खच्चर कितने और टट्टू कितने टट्टू किसको बोलते हैं जिसको जरा हिलाओ डुलाओ ठोको तब चले उसको घोड़ों से भी गए बीते होते टट्टू तो बोले टट्टू कितने हैं कई आदमी भी टट्टू माइंड होते हैं तो टट्टू कितने हैं घोड़े कितने खच्चर कितने हाथी कितने शिवाजी से जब ये पूछा तो शिवाजी यहां से बोले बाबा संत आदमी ये घोड़े टट्टू खच्चरों के लिए कहाँ से चारा लाएंगे और स्वयं पाकि इतने हैं हजार डेढ़ हजार तो बना बनाया खा लेंगे बाकी के लोगों के लिए सीधा ही चाहिए तुम ऐसा करो कि सब जाके तुकार महाराज को बोलो कि एक चुल्लू भर के आटा दे दो हम अपने भंडार में डाल देंगे आप का प्रसाद समझ के खा लेंगे तो कैर हमने कहा ये सब नहीं एक चुल्लू भर के क्या देना तू जा उधर सब व्यवस्था हो गई है वो देखे तो टट्टुओं के लिए चारा है दाना है हाथियों के लिए मनुष्यों के लिए स्वयं पाकियों के लिए सब सीधा सामग्री सब भोजन कर रहे हैं तो समर्थ दास ने तो 100 200 500 का बना लिया इन्होंने तो टट्टों का भी बना लिया खच्चरों का भी ऐसे ही भरद्वाज के आश्रम में गए भरत राम जी यहां से पसार हुए मैं राम जी को वापस लौटाने को आया तो मेरे पीछे सारे मंत्री टहलवे और अयोध्या के लोग आए अब रात्रि हो गई बोले चिंता ना करो भारत रात्रि को यहीं कर रहो अब यहाँ तो दो पांच झोपड़े हैं कहाँ रहेंगे ये लोग लोग सोचने लगे भरद्वाज ने संकल्प किया सारी सुंदर व्यवस्था हो गई हजारों हजारों आदमी अयोध्या रहे ऐसा वर्णन आता है हम्म तो ये इस संकल्प का योग शक्ति के संकल्प का सामर्थ्य है और भी कई प्रकार के होते हैं। एकाग्रता से सामर्थ्य शक्ति बढ़ती है लेकिन उस उससे भी इतना काम नहीं चलता जैसे हनुमान में सामर्थ्य था संकल्प करते मैं उड़ जाऊं तो उड़ते थे बड़ा बन जाऊं छोटा बन जाऊं तो हो सकते थे इसको बोलते हणिमा गरिमा लगेमा ये सिद्धियां होती है ब्रह्म ज्ञान इनसे भी अलग विभाग है ऊंचा हनुमान जी के पास इतनी सिद्धियां राम लक्ष्मण को कंधे पे उठा के उड़ जाते थे रूप बदल देते फिर भी ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए राम जी के बिन शर्ती शरणागति हो गए हनुमान जी ब्रह्म ज्ञान उनसे भी ऊंचा है ब्रह्म ज्ञान का विभाग उनसे भी अलग थलग ऊंचा है ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दत्ता ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्मज्ञानी का कथ्यन जाय आधा कर, ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी सबका ठाकुर ब्रह्मज्ञानी का पूजन ज्ञान ब्रह्मज्ञानी का भ्रम ध्यान ब्रह्म को खोजे महेश्वर ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर तो ये परमेश्वर के साथ एकाकारता जिसकी हो गई वो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी होते ऐसा ब्रह्मज्ञान जिसको भी हुआ वो तो धन्य हुआ है लेकिन जो ब्रह्म के नजरों में आ जाते वो भी तन तन हो जाते धन तन गुरु तेग बहादुर तन है भले हार जावा तन है गुरु अर्जुन देव तन है बलहार जावा तन तन गुरु रामदास जी तन है बलहार जावा तन तन ये सब धन्य हो जाते जिसने आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाया आत्मा परमात्मा का सुख पाया आत्मा परमात्मा का सामर्थ्य पाया ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों की महिमा परंपरा है ओम ओम ओम ओम ओम ओम हरिओं हरिओं ओ Hariyo